प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा वेदांत मंत्र में ब्रह्मा जी को भी जीव बताया गया है क्या जवाब ठीक है समाधान वेदांत का कहना है कि जिसकी भी उत्पत्ति होती है वह जीव होता है ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति होती है इसलिए वे भी जीव हैं पारमार्थिक दृष्टि से तो किसी जीव की उत्पत्ति होती ही नहीं परंतु तो उपाधि की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति मानी जाती है जो भी उपाधिक उपाधि वाला होगा उसकी जीव संज्ञा हो जाती है किसी की पशु संज्ञा किसी की मनुष्य संज्ञा तो किसी की देवता संज्ञा हो जाती है सूक्ष्म प्रपंच महाभूतों की उत्पत्ति ईश्वर से होती है और वे ही ब्रह्मा जी की उपाधि है इनकी उत्पत्ति के बाद ही ब्रह्मा संज्ञा होती है इसलिए उपाधिक उत्पत्ति होने से ब्रह्मा जी भी जीव हुए परंतु उपाधि की श्रेष्ठता से अतिशय सामर्थ्य वाले होने के कारण उन्हें ईश्वर कोटि में माना जाता है जिज्ञासा ब्रह्म निर्गुण है तो इसमें एको हम बहुश्याम यह संकल्प कहाँ से आ गया मुझे प्रतीत होता है कि ब्रह्म सगुण एवं विकासशील है श्रुतियों में निर्गुण ब्रह्म की बात वैराग्यलाने मात्र के लिए कही गई है कृपया इस विषय को स्पष्ट करें समाधान एक सरकार शब्द है सरकार की मोहर से सब काम चल रहा है जो सरकारी कर्मचारी हैं वे सरकार नहीं हैं उसके प्रतिनिधि हैं उसके लिए काम कर रहे हैं सारा काम सरकार से हो रहा है पर सरकार खोजने से नहीं मिलती है जो भी आधारभूत वस्तु होती है वह सामान्य रहती है हमारा विषय नहीं बनती इसी प्रकार कारण अत्यधिक सूक्ष्म होता है और किसी का विषय नहीं बनता आप पहले अपने विषय में विचार कीजिए कि आप सगुण हैं या निर्गुण यदि आप गुणों को जानते हैं तो उससे पृथक होंगे क्योंकि जो वस्तु जानी जाती है उसे जानने वाला उससे पृथक होता है यदि आप गुणों को जानते ही नहीं तो उनके अस्तित्व में प्रमाण ही क्या होगा इसलिए मानना पड़ता है कि उन्हें आप जानते हैं इस प्रकार आप गुणों से अलग ही सिद्ध होते हैं जो आप दिखाई दे रहे हैं वह आप हैं नहीं और जो आप हैं वह दिखाई दे नहीं सकता शरीर तो चिता पर जाएगा वह आप नहीं हो सकते पिताजी जब शरीर छोड़कर गए तो उनका फोटो आप नहीं ले पाए इससे सिद्ध हुआ कि वे निराकार थे फिर आप साकार कैसे होंगे इस प्रकार विचार करते करते पता लगता है कि हमारा वास्तविक रूप निर्गुण निराकार है इसलिए ब्रह्म का स्वरूप भी निर्गुण निराकार ही होना चाहिए इसके बाद प्रश्न उठेगा कि जब सृष्टि के मूल में एक ही निर्गुण निराकार तत्व है फिर जगत कहां से आया जगत रूप कार्य दिख रहा है तो उसके कारण का अन्वेषण होगा दूसरा कोई कारण तो है नहीं अतः उसी निर्गुण ब्रह्म में कारणता का आरोप होता है तब उसका नाम हो जाता है सगुण निराकार इसी का नाम है ईश्वर तत्व एकोहम बहुश्याम इस मंत्र में सगुण निराकार की ही चर्चा है परंतु इसका भी स्वरूप निर्गुण निराकार तत्व ही है सविशेष का स्वरूप निर्विशेष ही होता है जब तक आपको जगत सत्युरूप भान हो रहा है तब तक निर्गुण तत्व में कारणता का आरोप बना रहेगा ईश्वर अपनी माया शक्ति से जगत को उत्पन्न करता है अतः यह माइक है माइक का अर्थ ही होता है जो बिना उत्पन्न हुए दिखे ऐसा विचार दृढ़ होने पर कार्य में दिखने वाला सत्यत्व समाप्त हो जाएगा कार्य कारण अन्यत्व अन्य का विचार करने पर भी कार्य का सत्यत्व खत्म हो जाता है कार्य न रहने पर आरोपित कारणता भी नहीं रहेगी इस प्रकार एको हम इस मंत्र में कहेंगे सगुण निराकार ईश्वर का स्वरूप भी निर्गुण निराकार ही सिद्ध होता है इसलिए ब्रह्म परमार्थिक रूप से सगुण नहीं है वह निर्गुण निराकार है यही परमार्थ सत्य है केवल वैराग्य के लिए कही गई बात नहीं है